एक दिन उसके टीचर ने बताया कि स्कूल में एक माह बाद खेल कूद की प्रतियोगिता होने जा रही है और जो बच्चा दौड़ में प्रथम आएगा उसे एक साइकिल इनाम में मिलेगी यह सुनकर राहुल खुश हो गया उसका बहुत दिनों से मन था कि उसके पास भी एक साइकिल होती जिससे वह रोज समय पर स्कूल पहुंच जाता असल में राहुल रोज पैदल ही अपने घर से स्कूल जाता था ये दूरी ज्यादा होने के कारण कई बार वह थक जाता था तो रास्ते में सुस्ता लेता जिससे उसे स्कूल पहुंचने में देर हो जाती थी और उसे टीचर से डांट खानी पड़ती राहुल सोचने लगा कि अगर वह इस दौड़ प्रतियोगिता को जीत लेता है तो इनाम में उसे साइकिल मिल जाएगी और वो रोज समय पर स्कूल जा सकता है उसने मन ही मन ठान लिया कि यह दौड़ प्रतियोगिता जीतने के लिए वह बहुत मेहनत और अभ्यास करेगा यह बात वह अपनी माँ और पिताजी को बताता है वो भी राहुल का हौसला बढ़ाते हैं। दूसरे दिन ही वह स्कूल पहुँच खेलकूद के सर से मिलता है नसीम सर बच्चों के चहेते सर है क्योंकि वो बच्चों से दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं राहुल को भी वे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी स्कूल में सर ऐसी मुलाकात होती तो वो उससे पढ़ाई के बारे में जरूर पूछते और हमेशा कहते जो भी काम करो पूरे मन से करो अधूरे मन से कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता है राहुल उनके पास जाकर अपनी इच्छा बताता है उनसे मदद मांगता है और कहता है सर अगर आप मुझे अभ्यास कराएंगे तो मैं यहाँ दौड़ जरूर जीत लूंगा आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करता चाहूँगा मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ प्रतियोगिता जीत लूंगा नसीम सर उसके आत्मविश्वास को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं राहुल तुम्हें इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पूरी जान लगानी होगी सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ यहाँ बोलकर राहुल निश्चय से भरा अपने घर की ओर चल पड़ा राहुल के प्रतियोगिता जीतने के सपने को पूरा करने के लिए उसके माता पिता दोनों जुट जाते हैं माँ उसे रोज सुबह पाँच बजे उठाने लगती है राहुल के पिता रोज सुबह उठकर, उठकर उसे खेल मैदान ले जाने लगते हैं, जहाँ पर नसीम सर के साथ वह दौड़ का अभ्यास करता है और जब कभी थककर चूर हो जाता है तो उसे अपनी वही चमचमाती जम साइकिल दिखाई देने लगती है जो प्रतियोगिता जीतने के बाद मिलने वाली है उसकी सारी थकान गायब हो जाती है और वह पूरे जोश के साथ फिर से अभ्यास में जुट जाता है देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन यह प्रतियोगिता होनी थी राहुल को घबराहट हो रही उसके पिता ने उसे घबराता देखकर कहा बेटा तुमने बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी जाया नहीं होती तुम अगर ये दौड़ जीत नहीं पाओगे तो भी निराश मत होना क्योंकि कम से कम तुमने प्रयास तो किया और यही सबसे बड़ी बात है प्रयास करने का जज्बा ही जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा जो आगे बढ़ने में मदद करेगा तुम, तुम बिना डरे, डरे केवल अपने, अपने गोल पर ध्यान दो हम सब, सब तुम्हारे साथ हैं यह सुनकर राहुल फालतू की चिंता और डर छोड़कर दौड़, दौड़ पर ध्यान देता है थोड़ी ही देर में दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है राहुल अन्य बच्चों के साथ दौड़ लगाता है आखिर इतने दिनों की कड़ी मेहनत रंग लाती है राहुल दौड़ में प्रथम आता है उसे चमचमाती साइकिल इनाम में दी जाती है सभी बहुत खुश हो जाते हैं वह नसीम सर को धन्यवाद देता है और कहता है सर अगर आप मुझे नहीं सिखाते तो ये प्रतियोगिता जीतना मेरे लिए मुश्किल था सर कहते हैं ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है और उसे गले से लगा लेते हैं अब राहुल रोज अपनी चमचमाती साइकिल से स्कूल जाने लगा है अभी आप सुन रहे थे उपासना बिहार की बाल कहानी मेरी चमचमाती साइकिल वाचक स्वर भारती परिमल